भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन महायान संप्रदाय पहला योगाचार या विज्ञानवाद विज्ञानवादियों के दार्शनिक स्वरूप का साधारण परिचय पहले ही दे दिया गया है सोत्रांतिक मत में स्थिति को प्राप्त कर साधक पुनः जब विचार करता है तो उसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि वास्तव में संसार की सभी वस्तुएं केवल ज्ञान की ही आकार है जिस प्रकार की भावना चित्त में उदित होती है वही एक आकार धारण कर बाह्य जगत में देख पड़ती है बाह्य जगत है या नहीं इसका भी प्रमाण तो ज्ञान ही है ये सभी आकार चित्त के धर्म हैं ये अनंत हैं और क्षणिक होते हुए भी प्रत्येक अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है यह तो अविद्या का प्रभाव है कि ये चैत्य धर्म भिन्न भिन्न भिन रूप धारण करते हैं ये सब स्वप्रकाश और निरवज हैं इस प्रकार बाह्य अर्थों की सत्ता का निराकरण कर एकमात्र चैत्य धर्मों का अवलंबन कर विज्ञानवादी अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हैं यह मत योगाचार के नाम से भी प्रसिद्ध है योगाचार शब्द का वास्तविक अर्थ मालूम नहीं है योग सिद्धि के लिए साधक को जिन आचरणों की अपेक्षा होती है उन्हीं की अपेक्षा परम तत्व की प्राप्ति के लिए भी होती है वस्तुतः आध्यात्मिक विचार का तो विज्ञानवाद में ही अंत हो जाता है शून्यवाद में तो सभी पदार्थों के अलक्षण अनिर्वचनीय निस्वभाव शून्य में विलीन होने के कारण उनका विचार तो हो नहीं सकता अतएव योग की प्रक्रियाओं का अनुसरण करना इसे विज्ञानवाद के लिए विशेष उपयुक्त है असंभव संभव है इसी प्रकार के अर्थ को प्रकट करने के लिए इस मत का नाम योगाचार भी पड़ा हो इसके समर्थन में यह भी कहा जा सकता है कि मैत्रेनाथ इस मत के आदि प्रवर्तक थे वे स्वयं बहुत बड़े योगी थे और उन्होंने विज्ञान के स्वरूप को साथ-साथ कार्य करने के लिए यौगिक प्रक्रिया का ही अनुसरण किया था हो सकता है इसी से यह नाम पड़ा हो